राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारिक्रम खुली चीजें कभी न खाएं चाट ये जल्दी आ रही है तो ये है ना एक बड़े आम पावर दो भाई बड़े आम पावर दो भाई हर महीने चाहिए अरे ये आ ना भाई दो अरे चोरन दो ना अरे चाट वाला छोले कितने अच्छे बनाता है मैंने तो खूब चटनी डलवाई है सीमा टीचर ने मना किया है ना बाहर की चीजें खाने को मेरी मम्मी भी कहती है की खोंचे वालों के ठेलों पर मक्खियां बैठती हैं इसलिए उनसे लेकर चाट या कटी चीजें नहीं खानी चाहिए बीमार पड़ जाते हैं मैं तो हमेशा खाती हूं मुझे तो कुछ नहीं होता तू भी खा ना थोड़े से छोले ले ना नहीं मेरी मम्मी मना करती हैं डरफक <laughs> खाना मना तो मेरी मम्मी भी करती हैं मैं उन्हें बताती थोड़ी हूं लेकिन नहीं मैं नहीं खाऊंगा इसमें बहुत मिर्च होती है हां अच्छा चल अब छुट्टी की घंटी बजने वाली है चल न, न, चल अरे अरे सीमा चाट के पत्ते को यूं मत फेंको कोई गिर जाएगा इस पत्ते को कूड़े के डिब्बे में फेंक दो अच्छा चल ना अब चलो हाय बोल रही निकने सीमा को बुलाने आया हूं आओ दीपक बेटे आओ मौसी जी सीमा को भेज दीजिए हम लोग पार्क में खेलने जा रहे हैं बेटे सीमा को तो बुखार है वो खेलने नहीं आ सकेगी ऊपर मौसी जी स्कूल में तो वो ठीक थी हां बेटे पर स्कूल से आकर उसे उल्टीयां हुई और तेज बुखार भी है अच्छा बुखार डॉक्टर कह रहे थे कि सीमा ने कोई ऐसी चीज खाई है जिससे उसकी तबीयत खराब हुई है ओ मौसी जी मुझे लगता है उसने मौमचे वाले से चाट पकौड़ी या कटे हुए फल हां मौसी जी बेटे सीमा को तो इतना बुखार है कि वो बोल भी नहीं पा रही है दीपक बेटे तुम्हें पता है उसने क्या खाया है वो मौसी जी उसने ना हां हां बोलो बेटे बोलो बोलो डरो मत मौसी जी हां सीमा ने छोले खाए थे आधी छुट्टी में चार वाली से लेकर मैंने उसे मना भी किया था अच्छा तो यह बात है पर मौसी जी थोड़ी सी ही खाए थी हां बस सिर्फ 50 पैसे के पर बेटे उतने से ही परेशानी तो हो ही गई ना हां वो तो है आई अरे डॉक्टर साहब आप आइए आइए आइए अब कैसा है सीमा का बुखार कुछ कम है डॉक्टर साहब अब तो सो रही है अच्छा मैं देखता हूं जी सीमा बेटी आप कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है बुखार भी है अच्छा घबराने की कोई बात नहीं मैं अभी दवाई दे देता हूं तुम जल्द ठीक हो जाओगी डॉक्टर साहब सीमा जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना हां हां घबराने की कोई बात नहीं मैं दवा जा रहा हूं हर 3 घंटे में देती रहिए दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी नमस्ते डॉक्टर साहब ओ नमस्ते नमस्ते um ये कौन है डॉक्टर साहब ये दीपक है सीमा के साथ पढ़ता है अच्छा अच्छा क्यों बेटे तुम तो चाटवाट नहीं खाते ना खौमचे वालों से लेकर नहीं डॉक्टर साहब मेरी मां कहती है कि बाहर की खुली बिकने वाली चीजें खाकर बीमार पड़ जाते हैं अच्छा और फिर उनमें मिर्चे भी तो बात होती है <laughs> ए है ना मासी वाह <laughs> वाह <वाँगा>। <laughs> बहुत बढ़िया कारण है खुली बिकने वाली चीजें ना खाने का लेकिन एक और भी बड़ा कारण है वो क्या बीमारी का डर देखो खुली बिकने वाली चीजों पर धूल मिट्टी पड़ती रहती है और मक्खियां भी बैठती हैं हां हमारी टीचर ने भी बताया था कि मक्खियां बीमारी फैलाती हैं हां मक्खियां बीमारी फैलाती हैं खुली रखी चीजें खाने से उल्टी बुखार दस्त होते हैं देखो सीमा को कितनी उल्टियां हुई और कम से कम दो दिनों से बुखार भी रहेगा अच्छा पर कल तो हमारी बाल सभा है सीमा को उसमें गाना गाना है मैंने कितनी मेहनत से तैयार करवाया था गाना सीमा ने इतनी अच्छी तरह सीख भी लिया था उसका बड़ा मन था गाने का लेकिन अब तो बुखार होने की वजह से सीमा बाल सभा में नहीं गा सकेगी खैर अब उसे कहेगा कि बाहर की चीजें ना खाया करें जी अच्छा मैं चलता हूं जी नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते डॉक्टर साहब मैं भी चलता हूं रात को सीमा को देखने फिर आऊंगा अच्छा सीमा का ध्यान रखिएगा अच्छा दीपक बेटे अच्छा मौसी अच्छा। तो मैं लगा थागा चोर निकल के भागा भाग भाग भाग अरे पकड़ लिया आ गया ए दीपक आ गया दीपक आ गया। दीपक आ गया, दीपक, दीपक आ गया दीपक आ गया अरे दीपक सीमा कहां है सीमा नहीं आई सीमा को बुखार है बहुत तेज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बुखार दो दिन और रहेगा अरे कल बाल सभा में सीमा क्या गाएगी नहीं अब तो सीमा बाल सभा में भी नहीं गा पाएगी पता है डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सीमा को खुली चीजें खाने से बुखार हुआ है हैं चाट पकौड़ी छोले चूरन पर मक्खियां भिनभिनाती हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं हम्म दीपक आओ चोर सिपाही खेलते हैं हम्म ऊपर चोर कौन भरेगा मैं हां चलो चलो ठीक है हां चलो तुम यहां खड़े होकर 100 तक गिनती गिनो हम छुपते हैं पूरे 100 गिन कर आना जब हम आवाज दें ठीक है ठीक है 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 आजा आजा आजा आजा आ रहा हूं अरे अरे ये क्या हुआ ये किसकी चीखने की आवाज है आओ चलते देखते हैं चलो चलो चलो <laughs> चलो अरे <laughs> ये तो सूरज रो रहा है दीपक दीपक जल्दी आओ सूरज के पैर में काच चुख गया है अच्छा बहुत खून निकल रहा है सूरज इस सूरज तू घबराओ मत उस पास ही में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है वहां चलते हैं उनको पट्टी भी बांधेंगे सब ठीक हो जाएगा सूरज आओ सूरज आओ सूरज चलते हैं आओ चलो चलो ध्यान से आ गया क्लिनिक हां चलो अंदर चलते हैं अरे बच्चों ये क्या हुआ सूरज को डॉक्टर साहब हम सब पार्क में चूसीपई खेल रहे थे वहीं पार्क में सूरज के पैर में कांच चुभ गया आ, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं मैं अभी पट्टी बांध देता हूं जी खून बंद हो जाएगा और दर्द भी नहीं रहेगा अरे बस बस बस ये बंध गई पट्टी चलो बेटा अब घर चलो हां चलो, चलो सवल के सवल के हम से हां चलो बस बस अरे नहीं हम से वो देखो तुम्हारा घर भी आ गया चलो अंदर चलते हैं अरे सूरज को क्या हुआ, हुआ? खबराइए नहीं मौसी जी सूरज पार्क में फिसल कर गिर गया था ओहो उसके पांव में कांच चुभ गया अरे अरे डॉक्टर साहब ने पट्टी तो बांध दी है ओहो मैं तो डर ही गई थी नहीं नहीं ऐसे डरने की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चोट जल्दी ठीक हो जाएगी अच्छा सूरज बेटे बहुत दर्द हो रहा है हां अम्मा अच्छा बता चोट कैसे लगी हम चोर सिपाही खेल रहे थे पार्क में मैं मै दौड़ा वहां घास में कांच का टुकड़ा पड़ा था मुझे दिखाई नहीं दिया मैं फिसला और मेरे पैर में कांच घुस गया मां बहुत दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग अरे फलों के छिलके कागज कांच इन सब की जगह तो कूड़ेदान में है हमसी अरे उन्हें कूड़ेदान के बजाय पार्क सड़क कहीं भी डाल देते हैं दूसरों को कितनी परेशानी होती है हां मौसी हम लोग तो कभी केले का छिलका सड़क पर या पार्क में नहीं डालते हम तो हमेशा कूड़े के डिब्बे में डालते हैं हां बेटा बिल्कुल ठीक फलों के छिलके कूड़ा कभी सड़क पर या इधर-उधर नहीं डालना चाहिए उनकी सही जगह कूड़ेदान में है कूड़े के डिब्बे में है मौसी आपसे हम मूंगफली के छिलके भी स्कूल के मैदान में नहीं गिराएंगे शाबाश बेटा सब तरह का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए मौसी हमारे स्कूल में एक बच्चा केले के छिलके से फिसल गया था अच्छा उसके पांव में बहुत दिन तक प्लास्टर चढ़ा रहा हां भाई कभी-कभी लोगों को बहुत परेशानी होती है दूसरे लोगों की गंदी आदतों से हम इसीलिए कूड़ा करकट कूड़े में कूड़ा करकट कूड़े में केले के छिलके कूड़े में केले के छिलके कूड़े में कागज पत्ते छिलके मिलके कागज पत्ते छिलके मिलके सब की जगह है कूड़े में सब की जगह है कूड़े में नहीं सड़क पर नहीं पार्क में नहीं सड़क पर नहीं पार्क में कूड़ा करकट कूड़े में कूड़ा करकट कूड़े में मां खुली चीजें खाने से भी परेशानी होती है ना हां खुली चीजें खाना भी गलत है खुली चीज पर धूल बैठती खुली चीज पर धूल बैठती खुली चीज पर बैठे मक्खी खुली चीज पर बैठे मक्खी मक्खी फैलाए बीमारी मक्खी फैलाए बीमारी खुली चीज को, को कभी न खाएं खुली चीज को कभी न खाएं खुली चीज को कभी न खाएं खुली चीज को कभी न खाएं सब भुली चीजें कभी ना खाएं अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख मधु बीजोशी विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार मंजुमैनी राम मैनी कुक्कुमाथुर बाल कलाकार यमन कौशिक मालती कौशिक गौरव शरण पल्लवी शरण और अरुण कुमार ध्वन्यांकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा